शेर और पहेंसे एक वक्त की बात है कि एक घने जंगल में चार पहेंसे रहते थे। वो हमेशा ही कत्थे रहते थे। उनका ये एका ऐसा था कि बाकी जानवर उनसे खौफ खाते थे और उन सब जानवरों में से एक था शेर। हर बार जब वो उन पर हमला करने की तज़बिज़ बनाता, वो उन्हें एक साथ देखता और मायूस होकर चल मैं उन पर कैसे हमला करूं अगर वो हमेशा एक ही साथ रहें तो कोई बात नहीं कल फिर कोशिश करूंगा एक दिन इन चारों दोस्तों ने एक मनसुबा बनाया देखो मैंने सुना है कि वहाँ दूसरे मैदान की घास बहुत ही ज्यादा मजेदार है क्यों ना आज हम वहाँ दोपहर जाने जाएं ओह हाँ हमें ये करना चाहिए तो हम � ओ हरी हरी घास के बारे में सुनकर मेरे मुंह में पानी आने लगा है। इसका पेट कभी नहीं भर सकता। हाँ सही कहा। तो वो इकट्ठे वहां से रुखसत हुए उस घास के मैदान की तरफ। जब वो जा रहे थे एक लोमड़ी ने उन्हें आते हुए देखा। वो इतनी खौफजदा हो गई कि फौरन वहाँ से भाग गई। पर उन दोस्तों ने इस पर इतना चलने के बाद वो भूखे थे। जैसे ही वो चरना शुरू करने वाले थे, उनमें से एक ने कहा, चलो एक काम करते हैं, पेटू हम खास खा लेते हैं, तुम यहाँ खड़े रहकर पहरा दो। क्यों? मैं क्यों इंतजार करूं? मुझे भी तो भूख लगी है। तुम चरने में बहुत वक्त लगाते हो। तुम हमारे बाद चर सक میں انتظار نہیں کروںگا میں بھی تمہارے ساتھ ہی چلوںگا وہ صحیح ہے اسے یہاں اکیلے انتظار کرنے دینا انصاف نہیں ہے پہلے تم انتظار کرو تمہارے خیال سے تم کون ہوتے ہو ہم پر اس طرح حکم چلانے والے اگر میں تمہیں تنگ کررا ہوں تو میں اسی وقت یہاں سے چلا جاؤںگا تم ہمیشہ حکم چلاتے ہو تم ہمیشہ ہم پر حکم چلاتے رہتے ہو تم سوچتے ہو کہ مجھے تم سب کی ضرورت تھی میں جا رہا ہوں چلو چلیں ہاں جاؤ جاؤ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے मैं अपने खुद के बल पर रह सकता हूँ। दवा हो जाओ। वो चारों एक दूसरे पर बहुत नाराज थे, पर उन्हें ये पता नहीं था कि उनके पीछे पीछे शेर आया था। इस फिराक में कि कब वो तनहा हो और कब वो उन पर हमला कर सके, वो घास के पीछे छुपकर उन्हें देख रहा था। और यही हुआ उस दिन। मुझे अपनी किस्मत पर � उन्हें खा सकता हूँ। चारों दोस्त अलग-अलग चल दिए और शेर भी उनके पीछे गया। मौका पाते ही वो पर जुटा और एक के बाद एक करके उसने उन्हें मार गिराया। जब तक वो चारों साथ थे, किसी में उनके करीब आने की जुर्रत नहीं थी। पर जैसे ही उनमें लड़ाई हुई, उन्होंने एक दूसरे को तनहाड़ छोड इसलिए कहते हैं कि एकास सबसे बड़ी ताकत है। तो बच्चों इसलिए तुम सब को हमेशा मिलकर रहना चाहिए। तुम कभी नहीं जानते कि क्या होगा। जब तक तुम एक साथ हो, तो तुम्हारे साथ कभी कुछ नहीं हो सकता। हमेशा पते तुम्हारी ही होगी। परी बिल्कुल सही कहा क्या तुम कल सोनू से लड़े नहीं थे जब उसे फुटबॉल टीम का कैप्टन बनाया गया था हाँ पर मैं जाऊंगा और उससे माफी मांगूंगा और फिर मिलकर मैच जीतेंगे और दूसरी टीम को हरा देंगे हाँ बिल्कुल सही क्योंकि एकासत एक से बड़ी ताकत है, ताकत है। <laughs>